यस्य वा ऊर्धम आत्मा प्रति वृत्ति प्रवाह ये सहता चल प्रति प्रति अभी चल गया हमने ऐसा दिखा है थोड़ा छूट गया प्रति ऊर्ध् रेटा बनेगा ना रेतस है ना तो क्या बनेगा रेता हा। रेता वृत्ति प्रवाह ये सह ऊर्द्व रेता हा। मतलब ये ऊर्दों करते अर्थ है आत्मानुप्रति रेत है यहाँ पर वृत्ति प्रवाह जिसकी चित्त वृत्ति का प्रवाह आत्मा की ओर है जिसकी चित्त की वृत्ति का प्रवाह मतलब हाँ, जिसकी चित्त वृत्ति आत्मानुसंधान में लगी रहती है तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे ऊर्द रेता वैसे यह संयासमी के लिए रूढ़ यहाँ भाष्यकार ने संन्यासमी के लिए उपयोग किया है ठीक है हाँ आत्मा की ओर जिसका वृत्ति प्रवाह है और ऐसा भी इसका होता है लिखिए ऊर्धम रेतस का यहाँ वीर होता है क्या लिखा आपने वीरियम यस्से सह इसका अर्थ लिखना न पटती वीरियम यस्से सह ऐसा भी इसका अर्थ है न पटती वीरियम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 से सह ऊर्द रेता जब समास होगा तब तो ऊर्द रेता बनेगा वे रस की तरह रूप चलेंगे और पहले रेता ऐसा करेंगे ऊर्ध्वम क्या कहेंगे ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम आत्मन प्रति रेत रेता यहाँ है ऊर्ध्वम आत्मनम प्रति रेध रेत रेता वृत्ति प्रवाह यहा ऊर्द रेता बाद में ऊर्द रेता करने में और पहले रेता ठीक है आत्मा की ओर जिसकी चित्तवृत्ति का प्रवाह है उसे तो यहाँ जो ये पहले वाला अर्थ लेना है भस्म में जो ऊर्द रेता शब्द आया था मतलब आत्मानुसंधान करने वाला किसी को भी कह सकते हैं पर यहाँ सन्यासी के लिए भाष्य का भी प्रयोग किया है जरूरी है रामानुजाचार्य ने भी ब्रह्मसूत्र भाष में सन्यासी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है और उस मूल सूत्र में भी सन्यासी के लिए आया है आगे जो दूसरा अर्थ क्या है ऊर्धव है ना ऊर्धव रहता है यश से इसका से क्या है न फते वीरियम यश से ये तात्पर्य जिसके वीर का स्खलन नहीं होता है विषयों को देखकर जिसका वीर चलायमन नहीं होता है उसे क्या कहेंगे उर्दरेता ऐसा अब ये जो कल पाठ आया था ना ये कहाँ था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 नहीं।, नहीं हो सकता है भाष्य से मालूम होता है ना लेकिन यहाँ के लिखिए थोड़ा भाष्य ब्रह्म सूत्र का तीन तीन बीस में लिखा है भाष्यकार करने कर्मा क्या स्वाश्रम विन अनुष्ठाने क्या स्वाश्रम विमान अनुष्ठाने मतलब कर्म अनुष्ठ अनुष्ठाने समर्दीर्घ होगा ना क्या लिखा हाँ आपने स्वाश्रम विष्ठाने प्रत्यवाय विहित कर्मान अनुष्ठाने प्रत्यवाय श्रवणाते मतलब इसका अर्थ एक तीन तीन बीस ब्रह्मसूत्र भाष्य है ब्रह्मसूत्र भाष्य तीन दिन बीस है मतलब अपने आश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान न करने पर प्रति सुना जाता है प्रत्यय आश्रम विहित कर्म न करने पर प्रत्यय सुना, सुना जाता है कब सुना जाता है कर्म न करने पर ना तो न करना अभाव है कि नहीं है और प्रत्यय क्या है, अभाव है तो देखो आश्रम विहित कर्म के न करने ऐसी यहाँ प्रत्यय भाषा कार्य माना है ब्रह्म सूत्र भाष तीन तीन बीस की सीधी है ये ठीक है ध्यान देंगे आप अभाव से भाव उत्पन्न नहीं होता है तो मतलब अत्यंत भाव से कोई भाव उत्पन्न हो सकता है अच्छा अब बताए ये घट के प्राग भाव घट की उत्पत्ति के प्रति कारण है कि नहीं है mm -hmm. है ना तो फिर ऐसा तो नहीं कह सकते ना घट का प्राग भाव घट की उत्पत्ति के प्रति कारण बनता है पट का प्राग भाव पट की उत्पत्ति के प्रति कारण बनता है तो अभाव मात्र कारण ना हो ये बात नहीं है ना तो ये देखना ये भाव्यकार ने वहाँ साफ बोला है न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 हम आपको एक दिशा निर्देश कराए विचार करो वैसी बहुत बातें मिलती हैं। तो कि नहीं नहीं है। ध्यान दे नहीं अभाव तो सब, अभाव तो अभाव भी है अच्छा। अभाव तो अभाव लिए। स्थिति लिए। यह समझ लेना वस्तु स्थिति यह है जिसके आश्रम विधत है ना का भाषाकार में की मतलब अपने आश्रम के विहित कर्म न करने से प्रतिपाय होता है अग्निवर का संन्यास्रम में विधान नहीं है इसलिए उसको न करने से प्रतिपाय नहीं होगा क्योंकि उसके लिए विधान नहीं अब ब्रह्मचारी के लिए संध्या बंधन का विधान है गृहस्थ के लिए संध्या बंदन अग्निहोत्र दोनों का विधान है तो नहीं करेगा तो ध्यान देना ध्यान देना आपने मतलब भी सन्यासी के लिए अग्नि अग्निहोत्र नहीं है ठीक है तो अग्नि अग्निहोत्र को नहीं करने से कोई रो सकता सन्यासी तो उसके लिए विधान ही नहीं है ब्रह्मचारी के लिए संध्या बंदन करना है गुरु सेवा करना है सब करना है ग्रस्त के लिए क्या है संध्या वन अग्निगोत्रादी सभी कर्मे हैं तो आश्रम विध कर्म हो गए अब उनको वो नहीं करेगा तो क्या होगा प्रतिभा निश्चित होगा बात सोच में आई प्रतिव इसीलिए जिसके लिए जो कर्म विधित है उसको ना करने से प्रतिवाय है ही संयासी को प्रतिभा अभाव से भाव की उत्पत्ति ना होने के कारण है कि उसके लिए विधान नहीं है इसलिए वो नहीं कर रहा है हाँ इसलिए न इसलिए उसको न करने से प्रतवाय नहीं है ना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 अब ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र नहीं है तो ब्रह्मचारी अग्निहोत्र नहीं करेगा तो कोई पाप लगेगा क्या है ही नहीं, नहीं।, नहीं उसके लिए जिसके लिए जो कर्म है उसका पालन करना ही चाहिए पालन करना ही चाहिए स्वधर्म का सभी छोड़ना नहीं चाहिए स्वधर्म स्वधर्मेंद्र धर्म श्रेया भगवान ने कहा है है ना ये को भगवान को भी मूर्ख बना देंगे लोग वो जानता सत्य समझाए तो भगवान को पता ही नहीं था ऐसा अभाव से भाव नहीं हो सकता है मतलब क्या मिट्टी से घट होता है और मिट्टी नहीं होगी तो घट होगा तो वो, वो एक अलग स्थिति है अब ये जो है नित्य कर्मों की अलग स्थिति मिलाना ठीक नहीं है अब अपने पाठ पर आते हैं कहा तो? हाँ वस्तु स्थिति ये है निष्कर्ष ये है की जिसके लिए जो कर्म नहीं है उसको ना करने से प्रत्यवाही नहीं है सन्यासी में था था। हाँ बस वो वस्तु स्थिति वो है वस्तु तो स्थिति तो कोई विधान नहीं है फिर भी शंकराचार्य एक जगह लिखते हैं सन्यास से संन्या श्रवण सन्यास लेकर वेदांत का श्रवण करना चाहिए तो श्रवण मनन निरध्यासन ये तो उनके लिए भी है श्रवण मनन निरसन कर्म तो उनका है ही ये तो उसमें इंद्र ने क्या बोला है कौशित की ब्राह्मणों के सदमे अरुण मुखा मुखान अरुण मुखान यतीन यतीन यती क्या बनेगा यतीन मतलब अरुण मुखान करते वेदांत ज्ञान मुखान वेदांत ज्ञान से विमुख बहुत से सन्यासियों को मैंने मार डाला और तो कोई पाप नहीं लगा उसने कौशित की ब्राह्मणो उपनिषद में दिया है बोलता है मैंने बहुत सारे सन्यासियों को मर डाला लेकिन हमें कोई पाप लगा ही नहीं तो उसका भी श्रवण मंदिर तो उसका कर्म है ही है ना लेकिन यह सीधी बात है गृहस्थ कौशित की उपनिषद का है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 इसमें दिया नहीं सुन क्या लिखा है इसमें नारद परिवज नारद परिवज नहीं है क्या नारायणिस है ठीक है।, है ना वो का मतलब नारायण उपनिषद अच्छा महानारायण ऑफिस अलग है की वही है है नारायण उपनिषद अच्छा वो अलग है ये नारायण उपनिषद का है महानारायण ऑफिसर तो मिला के देख लेना किसमें मिलता है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 है तो ना मर्यादा सबके लिए निर्धारित की है शास्त्रकारों ने सन्यास जी को बेदांश श्रवण का जोर क्यों दिया जाता है उसके लिए है ईश्वर आराधना भी है सब कुछ है पाठ कहाँ से है okay. इक्यासी okay. पर अच्छा लगाइए मतलब अर्जुन ने जो प्रश्न किया है ना जैसी चेज क्रमणस पे मता बुद्धि हाँ तो वो प्रश्न अब देखते है लगाइए इतना अच्छा है ना अरुण जैसी बुद्धि न अनुष्ठे भगवता उत्तम पूर्वम कल्पय युक्तम्म प्रसंगता एक बात और देख लीजिए नहीं तो फिर भूल जाएंगे आप अठारहवें अध्याय में आप निकालेंगे अठारहवें अध्याय में दूसरा श्लोक देख लीजिए रह जाएगी बात प्रसंगता देख लीजिए हाँ भाष्य वहाँ ऐसा है क्या की नित्य कर्मो का फल भाष्यकार ने कहा है ऐसा कुछ शब्द है क्या वहाँ पर या ऐसा आज ना आज पाठ चलने लीजिये कल मैं ही बोल दूंगा आपको नहीं देख लो इस चार सौ पेज निकाली गई सौ पांच पेज मिला ननू नित्य नैमिति का नाम कर्म नाम फल में फलम एव ये ननू से शंका उठाई है कि नित्य नैमित कर्मो का फल ही नहीं है ये शंका उठाई है ना आगे समाधान दिया नोसा फिर आगे क्या नित्या नाम अपनी कर्म नाम भगवता फलवत्व इष्टत्ते हैं मतलब भगवान ने नित्य कर्मों का भी फलवाला होना माना है नित्य कर्मों को भी फलवाला होना भगवान को इष्ट है समझ में आई बात भगवान को क्या इष्ट है नित्य कर्मों का फल तो संध्या बंदन आदि नित्य कर्म कैसे है फल वाले हैं ना ऐसा चार पांच जगह भाषाकार ने कहा है नित्य कर्मों का फल कहा करने से ठीक है करने से क्या है फल है न करने से प्रत्युवा ना तो रहा है तो उनके लिए वो संज्ञा का विधान नहीं है मतलब उनके अग्निहोत्र का विधान नहीं है ठीक है हाँ वो तो बात ठीक है वास्कार की वो तो वास्तुकार की ठीक है बात अब देखो आप और भी ऐसा पांच जगह उन्होंने फल कहा है नित्य कर्मो का गीता भाष्य में पाँच स्थान पर किसी दिन हम पांचों स्थल दिखा देंगे आपको पाँच स्थान पर कहा है उन्होंने इसलिए न क्या अर्जुन जैसी बुद्धि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 तो ऐसा कहा है क्या भगवान ने तो इस प्रकार प्रश्न संभव नहीं है लग जाएगा यदि पुनः यदि पुनः अब ये जो, जो बता रहे है भाष्यकार ये, ये ये ऐसा, ऐसा कहें यदि पुनः ज्ञान कर्मण विरोधा ज्ञान और कर्म का विरोध होने, होने के कारण ज्ञान और कर्म का विरोध विरोध होने के कारण एकस्त पुरुष युग पर अनुष्ठान न संभवती एक पुरुष के द्वारा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 तब उस, तब बोलता है यदि भिन्न के द्वारा अनुष्ठे है तो हमको आप करो में क्यों लगाते हैं लगा प्रश्न है है ये सब मतलब समुच्चय नहीं है, इसको समझाने के लिए भाष्यकार बार बार कह रहे हैं समुचय वादी यदि ऐसा कहना चाहे कि अर्जुन ने अविवेक से प्रश्न किया है मतलब तो भगवान ने कहा तो समुच्चय है और अर्जुन ने समुचय को न समझने के कारण अभिवेक से बोल दिया जैसी चेत कर मणसते मता बुद्ध जनार्दन जन।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 और भगवान ने ऐसा उत्तर दिया है इसका मतलब क्या है भगवान ने समुझे कहा नहीं न, नहीं कहा है ठीक है लगाइए अब यदि ऐसा कहें कि भगवान अर्जुन ने भी अविवेक से प्रश्न किया और भगवान ने भी अविवेक से उत्तर दे दिया ऐसा कह सकते हैं क्या तो वही हैं कर कहते हैं क्या अज्ञान निमित्तम भगवत प्रतिवचनम न कल्पय और भगवान के उत्तर को अज्ञान निमित्त मानना उचित नहीं है लग जाएगा क्या भगवत प्रतिवचनम की भगवान के उत्तर को अज्ञान निमित्तक मानना उचित नहीं है या अज्ञान निमित्तक भगवान के उत्तर की कल्पना करना उचित नहीं लग जाएगा अच्छा कन् में पहले करेंगे और भगवान के उत्तर को अज्ञान मूलक मानना उचित नहीं है अच्छा अब देखेंगे बल्कि भगवान ने क्या कहा है ज्ञान योगेन संख्या नाम कर्म योगेन तो इस भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठे कहा है इससे क्या मालूम होता है ज्ञान कर्म का समुचे संभव लगाइए क्या असमा आते अस्मात है ना अस्मात का ही है ये ले क्या लेंगे? प्रतिवचन लेंगे अस्मात्तिवचन और किसका प्रतिवचन भगवता भगवता प्रतिवचन तो कैसा भिन्न पुरुष का अनुष्ठा ज्ञान निष्ठो भगवता प्रतिवचन दर्शनाथ ये अस्मात का इतना अर्थ है प्रतिवचन दर्शनात् अस्मात और इससे किससे की ऐसा की भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठे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 इस प्रकार भगवान का उत्तर देखे जाने से यह सिद्ध होता है क्या जोड़ेंगे या सिद्ध होता है।, है कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय संभव नहीं है ज्ञान कर्म का समुचय अस्मात्थ ये है क्या क्या अस्मात भिन्न पुरुष में ज्ञान कर्म निष्ठ जो भगवत प्रतिवचन दर्शन इतना अस्मात्थ है की भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठे ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा है ऐसा भगवान का उत्तर देखे जाने से ज्ञान और कर्म का कर समुच्चय संभव नहीं है तस्मात्थ है इससे यह होता है किससे जो ऊपर अभी चल रहा है ना तीन चार पेज इससे यह होता है केवलाद ज्ञानाद मोक्षा केवल ज्ञान से ही मोक्ष होता है सर्वोपनिषस्तो निश्चिता था इसलिए केवल ज्ञान से ही मोक्ष होता है ऐसा करते है। यह गीता और सभी उपनिषदों में निश्चय किया गया अर्थ है यह गीता और सभी उपनिषदों में निश्चय किया गया अर्थ, अर्थ है कि मोक्ष किससे होता है केवल बात है अब ध्यान देना यदि भगवान ने समुचय कहा होता तो अर्जुन ऐसा बोलता तद एकम बल निश्चित हम आप किसी एक को निश्चय करके बताओ यदि भगवान ने मोक्ष के साधन रूप से दोनों को समुचे कहा होता निश्चित तो ऐसा और अर्जुन नहीं कर सकता था लगाइए ज्ञान कर्म एकम वीचा एक एक विषय एवं प्रार्थना लगाइए उभयो समुच्चय उभयो समुचय समुच्चय सम्भव कि ज्ञान कर्म दोनों का समुच्चय संभव होने पर ज्ञान और कर्म में एक को निश्चय करके कहिए इस प्रकार एक विषय एक प्रार्थना या एक बात को कहने के लिए प्रार्थना अनुपन्ना संभव नहीं होती संभव मतलब ज्ञान समुच्चय संभव है का पहले करेंगे ज्ञान और कर्म दोनों का समुच्चय संभव होने पर ज्ञान और कर्म में एक को निश्चय करके कहिए इस प्रकार एक को विषय करने वाली प्रार्थना या एक को विषय करने वाला प्रश्न संभव नहीं होता उसका तो प्रश्न प्रार्थनात्मक है ना? एक को विषय करने वाला वाली प्रार्थना संभव नहीं होती एक को ही विषय करने वाली प्रार्थना संभव अन्व ऐसा करना चाहू गयो समुच्चय संभवे चा को पे लेंगे चाउ गयो समुच्चय संभव ज्ञान कर्मणो इति एक, एक दिशा एवं प्रार्थना अनुसन्ना हो जाएगा अब ध्यान देना कुरु कर्मयु तस्मात्व तस्मात्म कर्मय कू इसलिए तू कर्म ही कर यहाँ पर एव ये अवधारण अवधारणार्थक है ना अवधारण का अर्थ होता है निश्चय और अवधारणार्थक का अर्थ है कि निश्चय अर्थ वाला निश्चय निश्चय अर्थ होता है ना कि कुरु कर्म एव कि तू कर्म ही कर तो ये तो फिर यहाँ पर ज्ञान योग में लगना है क्या नहीं तो यो तो के द्वारा निश्चय हो गया एवं यहाँ पर उदाहरण अर्थ वाला है पंक्ति लगाएंगे क्या कुरु कर्मे तस्मात्वम क्या कुरुकर्मेयु तस्मात्वम इति अवधरण इस प्रकार अवधारण के द्वारा अवधाह क्या है एव एव से अवधारण किया गया अवधारण का क्या निश्चय निश्चय इस प्रकार एव अवधारण के द्वारा निश अर्जुन के लिए ज्ञान निष्ठा को असम्भव दिखाएंगे क्या कुरु कर्मयुट अस्मतमी अवधारण इस प्रकार उदाहरण उरण के द्वारा अर्जुन से ज्ञान निष्ठा असम्भव अर्जुन के लिए ज्ञान निष्ठा को असम्भव दिखाएंगे दिखाएंगे मतलब कहेंगे चलिए आगे जायसी के मतरजनसी के स्वभाव अब देखेंगे चेत कर्मण मता बुद्धि जनार्दना घोरे मामोजी केशव वो जो प्रसंगानुसार पिछली बात को बोलता हूँ जो कहा है ना सन्यासी को प्रत्युवाय नहीं है क्योंकि उसके लिए इन कर्मों का विधान अब जो कि जिस सन्यासी को आत्मसाक्षात्कार हो गया है उसके लिए तो श्रवण मना निर्ध्यासन भी नहीं है ना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 कर्मणा बुद्धि जयसी ते मता हे जनार्दन यदि अच्छा चेत के बाद उसका तेक अन्वय कर लेना यदि आपको चेत के बाद किसका अन्वय करेंगे ते का, ते का है तो हे जनार्दन यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है कर्म की अपेक्षा ज्ञान हाँ यदि आप तो कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तथ तो तथ कैसो तो हे कैसो तत्कर्थ तो कैसो हे कैसो माम घोरे कर्मण क्यों नहीं और जैसी मुझे घोर करु में क्यों लगाते हो घोर करु में जो श्रेष्ठ है उसी में लगाइए इसमें क्यों लगाते हो जैसी कर श्रेयसी चेत कर्थ यदि कर्मणा सकाशाथ कर्थ कर्म से सकाशात शब्द को कह रहा है वैसे कर्मणा में पंचमी ऐसा सकाशाथ न लिखे तो अभी यथ निकलता है उस साथ शे को कहता है ए, ते सौ तो मता मान्य है बुद्धि कर ज्ञानम हेजनार्दन अब देखेंगे अच्छा भाष्यकार बहुत जोर लगाते हैं शुरू से ही है उसी बात को भार बार जो है ना याद आता है कर्म से ही इस को काटने का बड़ा प्रयास करते हैं हाँ लगता है उसके पहले ज्यादा प्रचलन रहा है ये मिलाकर मोक्ष दे सकते है इसलिए भाष्यकार को बार बार उसमें काटना पड़ा यही मान सकते हैं एक भाष्यकार पहले हुए हैं भा... भास्कर।, भास्कर, भास्कर हाँ वो समुच्चय मानते हैं ज्ञान है आप कुछ कहते हैं एक समकालीन भी बताते हैं कुछ कहते हैं पहले हैं क्योंकि उन्होंने उसको शंकर को जो है ना ब्रह्मसूत्र भाषण में महायानिक बौद्ध मत का अनुवायी लिखा है उन्होंने भास्कर ने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 तो मतलब कहाँ नहीं अर्जुन के लिए कर्म का विधान है ना कहाँ बात है बोल रहे हैं आप मतलब क्या है कि अर्जुन के लिए ज्ञान निष्ठा संभव है ना तभी तो कर्म एवं कहा है ना उन्होंने एवं एवं कहा है तो एवं क्यों कहा है क्यूँकी ज्ञान निष्ठा अर्जुन के द्वारा संभव नहीं है ऐसा हाँ जी देखिए आगे ध्यान देंगे पंक्ति लगाएंगे यदि यदि है ना यदि भगवान को बुद्धि कर्म का समुच्चय मान्य होता या बुद्धि कर्म का समुच्चय इष्ट होता लग जाएगा बुद्धि कर्मी समुचित इष्ट तीनों ये क्या पद है यदि भगवान को ज्ञान और कर्म का समुच्चय इष्ट होता ठीक है तदा करते हैं तो, तो एकम श्रेय साधनम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 ध्यान देना यदि भगवान यदि भगवान ने ज्ञान और कर्म का समुच्चय कहा होता तो ऐसा अर्जुन जो है ना कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान है ऐसा समझ सकता था नहीं। वही बता रहे हैं यदि ज्ञान और कर्म का समुच्चय इष्ट होता किसको भगवान को यदि भगवान को ज्ञान और कर्म का समुच्चय इष्ट होता तो मोक्ष का साधन एक है इस प्रकार कर्म ऐसी बुद्धि श्रेष्ठ है कर्मणा बुद्धि जैसी कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है वह पहले करते करना इसलिए इसलिए कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है इस प्रकार अर्जुन अर्जुन के द्वारा किया गया कर्म से बुद्धि का पृथक करण या कर्म से बुद्धि को पृथक करना अनुपन्नम से असिद्ध होता तो अर्जुन के द्वारा किया गया कर्म से ज्ञान का पृथक करना अर्जुन ने क्या किया कर्म से ज्ञान का पृथक करण होता क्या असिद्ध होता पृथक लग गया समुच्चय भगवान ने कहा होता तो पृथक कर सकता था अर्जुन तमकी है अच्छा ये ध्यान देना यदि बुद्धि और कर्म का समुच्चय इष्ट होता तो जो अर्जुन ने पृथक करण किया है मतलब अलगाव किया है वो असिद्ध होता असिद्ध होता मतलब संभव नहीं होता ठीक है अनुपन्नम करतेभव असंभो होता या असिद्ध होता अब ये दूसरी दूसरा उत्तर यहाँ दे रहे हैं एक उत्तर हो गया ना कहा से तदाप एक उत्तर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 और वहां अर्जुन ने श्रेष्ठ कहा है इसका मतलब क्या है कि भगवान ने पहले, समुचे फैले समुचय कहा होता तो श्रेष्ठ बताना नहीं संभव होता क्योंकि तुम तो समुचे में दोनों बराबर होते पंक्ति देखना ही करते ही कर की तस्मात, तस्मात तत फलता अतिरिक्तम न्यात्त ही कर देखो की तस्मात का अर्थ है कर्म से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 इस प्रकार भगवान को उलाहना सा देते हुए तट करते तो और किम करते अकस्मात कस्मात मतलब अकस्मात करना तो किस कारण से कर्मणि घोरे करते क्रूरे और क्रूर क्यों वह हिंसा लक्षणी है हिंसा लक्षण वाले क्रूर कर्मे मुझे क्यों लगाते हो इचा यद ऐसा जो कहा है तथ नाश उप देते हुआ संभव नहीं होता पंक्ति दोबारा लगाएंगे आप दोबारा इस पैराग्राफ को लगाइए हम बता रहे हैं यदि बुद्धि कर्मी समुचित के साथ संबंध है इसका है आ, यदि भगवान को बुद्धि और कर्म का समुच्चय मान होता तो अपंक्ति लगाना तथा उस प्रकारे भगवान ने कर्म से भगवान ने कर्म के अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ कहा कर्म के अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ कहा क्या और का और मुझे अकल्याणकार कर्म करो ऐसा कहते हैं और अकल्याण और मुझे क्या कहते हैं अकल्याण कारक कर्म करो ऐसा कहते हैं उसका क्या कारण है इस प्रकार भगवान को उलाहना सा देते हुए उलाहना से और फिर आगे देखेंगे यद आहा जो कहा उलाहना उप, उपालम्बम युग्रुबन कर उलाहना सा देते हुए नीचे छोड़कर है ना यद आह जो कहा जो क्या कहा वो बाच बीच में लिखा ना मध्य में कि किस कारण से हिंसा लक्षण क्रूर क्रम में मुझे लगाते हो केशो हे केशव किस कारण से मुझे हिंसा लक्षण क्रूर क्रम में लगाते हो ऐसा जो कहा संभव नहीं होता वो संभव कब यदि भगवान ने दोनों का लग गया उपालंब यु कद आद न उपद्यते क्या कहा वो बीच में लिखा है ठीक है आगे देखेंगे अब यदि ऐसा कहें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 एवा समुच्चयः सर्वे सा और यदि भगवान ने स्मार्थ कर्मों के साथ ही ज्ञान का समुच्चय कहा होता का अध्ययन कर लेंगे और यदि भगवान ने स्मार्थ कर्मों के साथ ही ज्ञान का समुच्चय कहा होता क्या और अर्जुन अवधारिता अर्जुन ने उसे समझा होता अर्जुन ने उसे उसे, उसे? समझा होता तत् तो किम कर्मण घोरे माम योजी इत्यादि वचनम कथम युक्तम इत्यादि वचन कैसे युक्त हो सकते थे युक्त है ना इसका मतलब भगवान ने स्मार्थ कर्म के साथ भी ज्ञान का किम समुचय और इसका इस अर्थ देखो देख लो कम से उनकी लगायेंगे हाँ मिश्रण युव वाक्यन बुद्धिमो में श्रेय अहम आप देखना व्यामिश्र वाक्यन में बुद्धिम मोहसी युव अच्छा देखेंगे व्यामिश्रण युवाक्यन में बुद्धिम मोहसी युव व्यामिश्रण वाक्यन व्या युव कर लेना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 लेकिन फिर भी अर्जुन को ऐसा प्रतीत हुआ अर्जुन को ऐसा तभी लगाया है नूर्ण मरा पूर्ण पूर्ण ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण मेवा चलेगा पाठ थोड़ा दौड़ेगा